नोशो टॉक। चेती सके तो चेती नंबर सिक्स कोई भी काम ठीक करम संभाल ही नहीं हम कैसे काम को लेते हैं ये सवाल हमारा एटीट्यूड क्या है काम तो सब बोरिंग है रोज रिपीटेटिव है वहीं से बेसर करना पड़ेगा चाहे दफ्तर जाओ चाहे पढ़ाने जाओ चाहे फैक्ट्री में जाओ चाहे नौकरी करो तो रोज वही काम करना पड़ेगा और एक गंधे हुए घेरे में रोज घूमना पड़ेगा वो उबाने वाला हो जाएगा पुनरुक्ति उबाते हैं रिपीटेशन है इसलिए ये तो सवाल ही नहीं और रोज काम बदलोगे तो जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी और रोज रोज काम बदला तो बदलना भी रिपीटिटिव हो जाएगा वो भी उबाने लगेगा जो भी चीज दोहरने लगेगी वो उबाने वाली हो जाएगी अब दो ही रास्ते हैं एक रास्ता तो ये है कि इधर उबो और इधर ऊब को भुलाने के कुछ करते रहो तो जैसे आमतौर से आदमी करता दिन ता है दिन भर उठता है शाम को डिस्टर्बेंस लेता है दिन भर उबा रात को सुधार सुन लिया दिन भर उबा नाच लिया खेल खेल इधर उबा इधर कुछ कर लिया जिससे कि बैलेंस हो जाए मगर इससे कुछ उब मिटती नहीं क्योंकि वो खेल वो पिक्चर भी रोज रोज़ आने पिक्चर उबाने वाला हो जाए कोई भी चीज दोहराओगे तो उबाने वाली हो जाएगी, जो रोज नया कैसे करोगे रोज नया कहा से लाओ इसलिए काम तो पुराना ही होगा लेकिन तुम रोज नए हो सकते हो तुम भी पुराने काम भी पुराना तो उग जाओ अब दो उपाय हैं या तो काम रोज नया हो तो तुम नहीं उगोगे लेकिन रोज नया काम कैसे संभव है असंभव लेकिन तुम रोज नया हो सकते हो इसलिए बहुत गहरे में दृष्टि की बात है तुम जो काम करते हो उसमें तुम्हें रोज नया होना चाहिए हम खुद ही पुराने पड़ जाते हैं आज तुम क्लास में पढ़ाने जाओगे वही लड़के होंगे वही किताब होगी वही कमरा होगा लेकिन तुम्हारी अप्रोच आज फिर नहीं होगी लेकिन तुम खुद ही नया नहीं करोगे क्योंकि कल वाला जो तुमने पढ़ाया था पिछले साल जो पढ़ाया था वही पढ़ाना तुमको भी सुविधाजनक लगेगा उसी तरह से पढ़ा दो मामला खत्म कर दो कन्वीनियंट वही लगेगा कि अपने को मालूम है वही पढ़ा दो तो तुम उब जाने वाले हो तुम इस कमरे में गए हो बीस लड़कों को तुमने मुकाबला किया है वो तुम्हारे सामने खड़े हैं आप नया शुरू करते हो खाना भी रोज वही खाओगे लेकिन रोज खाते वक्त तुम नए हो सकते हो और नए होने के दो तीन उपाय हैं एक उपाय तो यह है कि बीते कल को भूल जाओ उसको याद रखोगे तो रिपीटिशन मालूम पड़ेगा सुबह तुमने जो खाना खाया है सांझ को वही खाओगे अगर सुबह का खाना भूल ही गया आप तुम फिर खाने पर इस तरह आ गए होगी जैसे बिल्कुल नया है तो रिपीटिशन का सवाल नहीं है दूसरी बात यह कि जो भी तुम कर रहे हो उसे अगर तुम पुराना ही मानकर कर रहे हो तो उसमें रस ले ही नहीं सकते आज फिर नई फिरक लेके जाना चाहिए कक्षा में पता नहीं क्या प्रश्न पूछा जाए कौन सी बात उठे और तैयार नहीं होना चाहिए कभी तैयार आज भी हमेशा उग जाएगा तुम अगर कक्षा में गए हो पढ़ाने और तैयारी करने से तुम्हारी गई है मुझे पढ़ाना है तुम उब ही जाओगे क्योंकि जब तुम तैयार हो तुम कक्षा में सिर्फ रिपीट कर रहे हो वो जो तुमने तैयार कर लिया है तैयार कभी मत जाओ जिंदगी को हमेशा अनप्रपेयर्ड तो कभी नहीं उबोगे उबने का सवाल ही नहीं क्योंकि तो रोज नया प्रॉब्लम हो जाएगा रोज नई मुश्किल में पड़ जाओगे रोज नया सवाल होगा जो हल भी नहीं हो सकता हो सकता कक्षा हम तो मचाना पड़ेगी तो मैं जानते ही नहीं लेकिन कोई शिक्षा की कहने की हिम्मत नहीं जुटाता कि मैं नहीं जानता छोटे बच्चों के सामने वो ये अकल लिए चला जाता है हम जानते उबेगा नहीं तो क्या करेगा ये हो सकता है कि तुम्हें कहना पड़े जितना मैं जानती हूँ तो मैंने कभी नहीं मैं भी सोचता हूँ तुम भी सोचो देखो क्या होता है मेरा मतलब सो रहे हो तुम जिंदगी की हर चीज को अगर तुम पूरे तैयार होकर जाकर तुमने मुकाबला किया तो तुम बाशा मुकाबला ही कर रहे हो जैसे तुम मुझसे मिलने आए और तुम घर से सवाल तैयार करके लाए हाँ मेरा मतलब तो ना तुम घर से सोच के लाएगी ही अपना सवाल पूछना है तो वो सवाल तुम्हारे मन में दौड़ चुका दो चार दफा अब आके तुम उसे फिर यहां दौड़ा रहे हो नहीं तुम आ गए तुम कोई सवाल लेके नहीं आए, मेरे पास बैठ गए और खोजा कि कोई सवाल है हुआ और कोई निकल गया हो सकता है उसके शब्द ठीक ना बने हो सकता है तुम समझा भी ना पाओ कि ये मेरा सवाल है लेकिन तब तुमको भी उसमें उतना ही रस होगा जितना मेरे लिए वो नया होगा तुम्हारे लिए भी उतनी नया तुम भी डिस्कवर कर रहे हो अपने भीतर के ये ये ये है थोड़ी देर लगेगी थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन बोर्ड नहीं हो तो एक तो हमें जिंदगी की जितनी ज्यादा परिस्थितियों को हम नए ढंग से खड़े हो सके पुराने हम न जाएं वहां पुराने हम वहां न जाएं। तुमने एक गीत पढ़ा हो जब पढ़ते थे आज तुम फिर बच्चों को समझा रहे हो उसका अर्थ तो तुम वही अर्थ समझा रहे हो जो तुमको पढ़ाया गया है तो तुम वो भी जाने वाले हो कोई आदमी मशीन नहीं होना चाहता मशीन हुआ तो ऊप जाएगा तो तुम फिर से सोचो कि ये अर्थ हो सकता है कि कुछ और हो सकता तुम फिर से जूझो इससे इसको नया सवाल बनाओ जिंदगी को अगर हम प्रतिपल और जिंदगी नहीं है अगर हम नए होने की चिंता रखें तो जिंदगी प्रतिपल नहीं है अगर मतलब की और न नहीं नहीं नहीं इसको भी तुम वैज्ञानिक बना ले सकते हो इसको भी तुम वैज्ञानिक बना ले सकते हो इसमें भी इतनी गहराइयों में उतर सकते हो और इतने नए अर्थ खोज ला सकते हो इसका कि को कोई सवाल नहीं और दूसरा कोई काम ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक बुद्धि के प्रयोग का सवाल है वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी कहीं भी वैज्ञानिक ढंग से व्यवहार करना शुरू करेगा अवैज्ञानिक बुद्धि का आदमी को तुम विज्ञान भी पढ़ाओ तो भी अवैज्ञानिक ढंग से ही पकड़ेगा तो तुम ये तो ये सवाल नहीं है संस्कृत को भी समझने की कोशिश करो उसमें भी उतरने की कोशिश करो उसके भी नए अर्थ खोजो अर्थ कोई बना हुआ नहीं है कहीं हमारी खोज पर निर्भर है इसी के बाद आपने बताया था कि रोज नई तरह से नए आदमी बनकर इस चीज को देख सकता हूँ सवाल यह है कि जब मैं पुरानी बात लेकर आता हूँ तो मेरा आत्मविश्वास होता है कि ये चीज मैं ठीक तरह से जानता हूँ मैं उसे ठीक तरह से हल कर सकूंगा जब वो आत्मविश्वास नहीं होता मेरे दिल में तो नई चीज का मुझे डर लगेगा सवाल तो, तो आत्मविश्वास का है अगर मुझे आत्मविश्वास है कि कोई भी नई चीज आए मैं उसे हल कर सकूंगा नहीं नहीं नमेशा नहीं, नया सवाल ही नहीं हल कर सकूं या ना कर सकूं ये सवाल नहीं नई भी कर सकते है, हो है, जरूरी नहीं है नहीं भी कर सकते हो जरूरी नहीं है असल में इस आत्मविश्वास का ख्याल रखोगे तो तुम नए हो ही नहीं पाओगे क्योंकि आत्मविश्वास हमेशा पुराने के साथ होता है नए के साथ कभी हो ही नहीं सकता नया हमेशा इनसिक्योर है ही लेकिन मुझे परिस्थिति होती है ना मुझे आत्मविश्वास नहीं है समझिए मैं बिल्कुल ऐसे ही नई जगह जाता हूँ फिर भी आदत होगी कि नई जगह पर भी गया मैं गाय कभी नहीं किया अभी अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे पुरानी आदत है और कम से कम आत्मविश्वास भी क्या जाऊंगा मैं अपना रास्ता खोजूंगा अपनी रोटी खोज दूंगा कुछ तक नहीं हाँ ये जो आत्मविश्वास है ना ये हमेशा पुराने के साथ ही होगा क्योंकि पुराने से तुम परिचित हो तुम कई बार कर चुके हो गई तो तुम जानते हो तुम कर लोगे अगर इस आत्मविश्वास को जोर से पकड़ा तो तुम नए कभी हो ही नहीं सकोगे बोर्डम आने वाली है जानना है चाहिए कि जिंदगी इनसिक्योरिटी है वहां हार पूरी संभव है सदा और वहां हो सकता है रास्ता खो जाए और न खोज पाऊं कोशिश करूंगा कोशिश करूंगा बस कोशिश करने का ख्याल होना कि कोशिश करूं हार भी सकता हूं भटक भी सकता हूं और ये ध्यान अगर हमको ये पक्का ही कर लिया कि मुझे जीतना ही है भटकना नहीं है खोजना ही है, है तो फिर तुम पुराने से चिपक जाओगे नहीं, जी बात क्या होती लेकिन हमारा मन एक या दो स्थिति में होता है या तो मुझे लगता है कि मैं उसे हल कर सकूँगा या तो मुझे डर होता है मैं हल नहीं कर सकूँगा कोई हल जाने की दूसरी बात बेहतर है बिल्कुल डर ही लगता है हाँ लगने दो डर हाँ तो डर के बारे में सकूँगा न न ऐसा पैरलाइज हो जाता होगा डर लगता है तो हमें जानना चाहिए की जिंदगी का हिस्सा है क्या एक अंकुर निकल रहा है बीच से बीच के भीतर तो बहुत सुरक्षित था खतरे में जा रहा है एक अंकुर कॉमल अंकुर निकल रहा है कोई पत्थर गिर जाएगा वो मर जाएगा कोई पक्षी आके तोड़ के ले जाएगा कोई बच्चा मरोड़ देगा तूफान होंगे हवा होगी धूप होगी पानी गिरेगा ओले गिरेंगे एक छोटा सा अंकुर उठ रहा है भय तो पूरा है कुछ भी तो हो सकता है बीच के भीतर बिल्कुल सुरक्षित था वो तो, तो माँ के पेट से बच्चा बाहर आया कि भाई की दुनिया शुरू हुई खतरा तो पूरे दिन है रोज रिस्क है अभी लौट के घर जाओगे क्या जा पता पत्नी मिलती है नहीं मिलती है। जा चुकी हो खतरा तो है ही लेकिन हम पक्का मन में किए बैठे हैं नहीं मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं करता तो वो जो है वो सिर्फ हम अपना पकड़े हुए बैठेगी कोई पक्का भरोसा नहीं कि तो तुम लौट के जाओगे घर बचेगा की आग लग गई होगी क्या पक्का है रोज आग लगती रोज पत्नियां चली जाती कोई कठिनाई नहीं है ये हमें स्वीकृत होना चाहिए कि सब खतरे जीवन का हिस्सा है खतरे से बचोगे तो मर जाओगे क्योंकि तो खतरे से बचना मरने का सवाल है वैसे कि पाँव तो रखना पड़ता है एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है एक कदम आगे बढ़ोगे तो पूरे तरह जानते हुए बढ़ना पड़ेगा कि भय है खतरा है जोखम है जहां पैर खड़ा था हो सकता है वो जगह भी खो जाए और जहां हम पैर रख रह रहे हैं वो जगह हो ही ना ये हेजिटेशन मौजूद रहेगा ही और इसकी सहज स्वीकृत होनी चाहिए कि जिंदगी का हाथ और अगर नहीं खतरा लेना है तो पुरानी जगह खड़े रहो वहां उब जाओगे और ध्यान रहे कि जहां जितना कम खतरा है वहां उतनी ज्यादा उब होगी इसलिए जब कोई समाज बहुत उब जाता है तो खतरे की तलाश करता है फिर डेंजर खोजता है अब अभी अमेरिका में मुझे कोई कहता था जो एक नया खेल चला हुआ है तो दोनों तरफ से कारों को दौड़ाएंगे एक एक व्हील को एक पट्टी पर पट्टी बना लेंगे बाइक स्ट्रिक इस कार का दो व्हील इस स्ट्रिप में होंगे उस कार के भी दो व्हील स्ट्रिप में होंगे अब टकराना निश्चित तो कौन पहले स्ट्रिप से नीचे उतर जाता है वो हार गए और सौ मील की रफ्तार से दोनों गाड़ियां दौड़ी हुई चली आ रही वो गाड़ी चली आ रही ये गाड़ी चली आ रही है अब कौन पहले हट जाता है कौन घबरा जाता है पहले जो घबरा गया जो हट गया स्ट्रिक्स से नीचे उतर गया वो हार गया लाखों रुपए का दांव लगाए हुए अब ये खतरे की खोज चल रही है जिंदगी इतनी गोरी हो खतरे की खोज चल रही है अगर बहुत गौर से देखो तो चांद पे में एवरेस्ट पे में सब खतरे की खोज साधारण जिंदगी बिल्कुल खतरे से मुक्त कर ली है हमने सब इंसिक्योरिटी खत्म कर दी सिक्योरिटी है बैंक बैलेंस है बीमा है मरो तो भी खतरा नहीं सब है सब इंतजाम कर लिया पूरा तो। नौकरी पक्की है नौकरी छूटेगी तो पेंशन मिलेगी सब पक्का कर लिया है पत्नी बिल्कुल पक्की है कसम खिला ली है कि बस जन्म भरन को छोड़ोगे नहीं हम तुमको नहीं छोड़ेंगे सब पक्का कर लिया बिल्कुल मजबूत अब इसमें खतरा बिल्कुल खत्म हो गया जोखिम बिल्कुल नहीं रहे जिंदगी बोरिंग हो गई है एक जंगली आदमी की भी जिंदगी हमसे बेहतर जिंदगी थी इस अर्थों में कि खतरा प्रतिपल था और खतरे की सहस्वीकृति थी न कोई बैंक था न कोई बीमा था न पत्नी का भरोसा था न घर का भरोसा था न जिंदगी का भरोसा था तो एक जिंदगी में पुलख थी वो जानवर की जिंदगी में अब भी वही पुलख है तो जानवर में जो ताजगी मालूम पड़ती है हिरन को देखो तो ताजगी मालूम पड़ती है मगर हिरन कितना चौंका हुआ है कितना भयभीत जरा सा पत्ता हिलता है चौंक गया भागने की तैयारी मेरा मानना यह कि दो ही उपाय है या तो खतरे को स्वीकार करो या बोरियत को लेकिन तो के पहले, जैसे खतरा आने के पहले आ जाती है ना पैरालिस इसलिए आती है कि तुम खतरे को स्वीकार ही नहीं करना पहले देखा खतरा देखने के साथ और... मैं कहता हूं कि दो ही विकल्प है दो ही विकल्प डेंजर है।, है या बोर्डम ठीक है तीसरा कोई विकल्प है नहीं तो गोर्डम से राजी हो जा मेरा मतलब फिर बोर्डम से राजी हो जाओ बोर्डम से राजी हो नहीं सकते बोर्डम से छूटना चाहते हो बोर्डम से छूट नहीं सकते जब तक खतरा को उठाओ ना मेरा मतलब इसमें इसमें साफ हो जाने चाहिए तो फिर बोर्डम को सहो तो थोड़े दिन बोर्डम को सहो मान लो कि भाई खतरा में उठा नहीं सकता बोर्डम सहेंगे तो थोड़े दिन में पता चलेगा कि बोर्डम तो हम सह नहीं सकते तो खतरा उठाओ जिंदगी में आखिर करेंगे क्या हम क्या चाहते हैं न बोर्डम हो न खतरा हो ऐसा नहीं होगा असंभव मुझे बात कर वो और गहरा हो तो सेक्चुअल सेक्चुअल रहेगा साथ और भी कुछ हो जाएगा समथिंग विल बी एडिटे एडिटमेंट भी तो जी नहीं तो मैं तो नहीं कहता आप लाइए मैं तो कहाँ किसी उपन्न होकर लेकिन ये सवाल ही नहीं, नहीं मैं आपसे कहूँ कि लाइए तो सवाल है आपको लगता हो कि लाने जैसा लगता है नहीं, मैं नहीं, नहीं आप सोचें क्योंकि आपको लगे ऐसा कि ये मेरी एक अंतरखोज मालूम होती है अंतरखोज का मुझे विकट नहीं हो तो फिर जबरदस्ती कैसे होगी? जबरदस्ती जबरदस्ती चीज करेंगे आई डोंट नो इटी उसका आज्ञा चक्र के ऊपर कॉन्फ्रेस करने से क्या होगा ये तो करने से पता चलेगा ठीक वहां तक तो आपकी बात तो नहीं मानना पड़ेगा ना, ना, ना, वो भी वो भी इसलिए आप मानते हैं कि आप कुछ करना चाहते हो अरेक्शन तो तो तो, नहीं करे तो समाल नहीं और अगर जबरदस्ती करता हुआ मालूम पड़े तो मत करिए जैसे मैकेनिक बताएगी तो इस बार आई एस आई कार्यक्रम कर वहां तक तो मालूम है बस वहीं तक बात है ना वहीं तक बात है तो जब मैं आज्ञा चक्र के ऊपर कॉलोस करूंगी I don't do the, I can't excitement अभी किया कहाँ हैं आपने मैंने थोड़ा सा ना बिल्कुल नहीं किया अभी सिर्फ किताब पढ़ी आपने आपने बिल्कुल नहीं किया इसको तो थोड़ा करिए कम समाज से मैंने दस बच्ची प्रयोग तो करिए नहीं मैंने तो भी है। तो मैं नहीं किया. ना मेरा ये तो सब तो कम ही वाला है वो वो तो वो तो अब अब ना, ना, ना, ये तो फर्क पड़ने फर ही वाला है क्योंकि सेक्सुअल एक्साइटमेंट तो चला जाएगा सेक्सुअल डेस्क पैदा होगी एक्साइटमेंट डेस्क की बात ही नहीं एक्साइटमेंट तो चला जाए एक्साइटमेंट तो बहुत ऊपरी चीज है न न मैं कहां कह रहा हूं मैं अगर आप सेक्स से बचना चाहते हैं और आपका प्रॉब्लम हो तो मैं ये कहीं नहीं रहा मैं तो ये कह रहा हूं कि सेक्स के बावजत जो हमारी गलत दृष्टि है वो उसको पूरी गहराई तक नहीं उपलब्ध होने देती और पूरी गहराई तक वो उपलब्ध हो जाए तो सेक्सुअल एक्ट बिल्कुल नए मीनिंग ले लेता है जिनका हमें कोई पता ही नहीं और सेक्सुअल एक्ट साथ ही मेडिटेशन का हिस्सा बन जाता है जिसका हमें कोई पता नहीं और तब धीरे धीरे सेक्स तो मुक्त हो जाएंगे आप कोई तो और नई गहराइयां शुरू हो जाएंगी अगर सेक्स मुक्त होने का डर हो तो घबराहट पैदा होगी आपको क्योंकि असाइनमेंट तो जाने वाला, जाने, जाने वाला है ये भी संभव है आखिर में। ये भी संभव है पहले जैसे में न्यूज पेपर का सोचने लग जाऊंगा समझा मैं न्यूज पेपर का सोचना बिल्कुल अलग मानला है नहीं तो क्या होगा माई माइंड को बदल सकते कोई तो अजीब ही बात हो जाती है अजीब अब वो तो अजीब बात की तरफ मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा तो प्रॉब्लम एक तो तो है कि के के है। मैं इसमें जाना चाहता हूँ इससे घूल जाना चाहता हूँ एक दूध में रहकर अब सवाल है हार्टॉर्म लेकिन ये तो मान लो कोई है कि जिंदगी में खेली बैठ रही है मैं उसको कहता हूँ कि मैं कोशिश नहीं हो सकता अब ये प्रॉब्लम जिस तरफ से सॉल्व नहीं होता तो करके इस तरफ से रहे हैं कि ठीक है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है तो वो आपसे प्रॉब्लम आप तो you know, क्या है मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम डिमॉक्सिंग पैटर्न क्या डिमॉक्सिंग डिमॉर्टिंग पैटर्न हैल इन्गेटर वो सब पैदा किए हुए हैं पैदा किए हुए हैं लेकिन इन साइकिल फिजिकल कंपनी है जराबी नहीं क्या उम्र कम उम्र में आई फील सउनिबल अट्रैक्शन कि कोई पड़ेंगे जनडम पढ़ने की तैयारी रखनी चाहिए कुछ छुपाना पड़ेगा की नहीं है सर कुछ आपके क्या मैं मत बच्चों हूँ आपको हाँ तो आपको चुनाव करना है ना सर चुनाव दिए तो चुनाव में कई बार किया तो आपकी सोसाइटी गलत है आपको ऐसी दिक्कत देती आप ऐसी सोसायटी बनाने की कोशिश करिए तो मैं करना मूवेंट हाँ ठीक है जहां मुझे मिल जाता है मौका तो मैं सूचके समझता ठीक है और मैं तो उसमें मॉरक बना बैठा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ये मेरा काम है तो वो तो रहेगा नहीं तो वो तो रहेगा ही तो एज ए मैरिज मैन मैंने आपका किताब फिर मैंने सोचा कि ठीक तो है भाई ये ट्रैक्ट करते हैं आइटूर समझने पर होगा आपने एक ये किया मंदिर में जैसे आप प्रवेश करते हैं हाँ तो तो तो वैसे प्रवेश करेंगे आज्ञा चक्र के ऊपर मन जाएगा तो उस आई मैंने थोड़ा प्रयोग करके देखिए और अगर उस प्रयोग करने में आपको कोई तकलीफ मालूम पड़े उससे चार में महीने प्रयोग करके देखिए इसके पहले कुछ बात करने का बहुत मतलब हल नहीं होता नहीं मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज से मैंने प्रयोग करके देखिए हो सकता है कि पहले एक्साइटमेंट चला जाए तो एक्स करना भी मुश्किल हो जाए ये भी हो लेकिन चार्ज से मैंने पूरा प्रयोग करके देखिए क्योंकि है क्या मामला हमारा हमारा माइंड जैसा है वो उससे जरा भी बदलने को राजी नहीं होता तो माइंड की बदलाह जिन प्रयोगों से भी हो सकती है माइंड सब तरह से रेसिस करता है वो 25 विरोध दिखलाएगा 25 गलतियां दिखलाएगा ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता ये ऐसा हो जाएगा वो वैसा हो जाएगा 25 पीयर खड़े करेगा वो मानता है मुझे लेकिन सीयर कोई नहीं पीयर क्या है पीयर ये सबको से खत्म ना हो जाए नहीं नहीं नहीं मैं बता देता नहीं वो खत्म हो जाए आयुष ये पड़ेगा आई तो, तो मैं सोचता तो हूँ कि मैं पता लगी जा। जा, मैं तो लगी मैं मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपकी बात समझना प्रयोग तो करके थोड़ा देखें और एक किताब में मैं उसको साफ दूंगा अलवा नेचर नेचर मैं मैं वो भी थोड़ा देख पूरा एक्सपेरिमेंट कर स्टार्ट था वो तो जरा थोड़ा आपने वो किताब में लिखा था कि कंटिन्यूस टैक फॉर थ्री मिनट थ्री आवर्स थ्री डेज वगैरह यू कैन बी वी फ्रॉम सेक फॉर डिफरेंट डिटरिंग पीरियड तो टू वॉट डज दिस पीरियड अप्लाई इसको अप्लाई करता है ये पीरियड यू नो विकम सेक टैक कंपोजिट है फिजियोलॉजिकल कैटेगरी तो किस कैटेगरी को अप्लाई करता है इस फिर फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी कैटेगोरी लवमी एमिशन लॉब ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कैटेगरी है जिस कैटेगरी को यह अप्लाई करता है आप उसके लिए भी मैं आपने बताऊ उसके लिए प्रोफेडर एक जर्मन विचारक की सेक्स परफेक्शन पूरी किताब देख रहा है ताकि डिटेल्स में पूरा फिजियोलॉजिकल और पूरा सारा ख्याल ये दो किताबें आप देखें तो आपने तो मुझे जहां तक इंप्रेशन दिया था आपको आपने तो कहा था वो तो मेरे एक्सपीरियंस की बात है लेकिन डिटेल्स में आपको समझने की बात हो तो बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं सारी दुनिया में बहुत स्थलों से प्रयोग हो रहा है जहां तक आपके अनुभव का मैं समझा उतनी लंबी बात नहीं करना चाहता हूं इसलिए आपको किताब सुझा रहा हूं जो लंबी बात नहीं करना चाहता हूं इसलिए किताब सुझा रहा हूं कि ये पूरा देख जाए तो आपको डिटेल्स में पूरा ख्याल आ जाए और इन्होंने जो काम किया है वो तो क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट ही हैं प्रोफेटर जो है उसने खुद सारे प्रिमेटिव कॉमों के बीच रहते के कोई आदिम आदमसाइज के बीच रहते बहुत से प्रयोग किए और आपके तो तो बहुत मेल खाता है एकदम इस मैं इसी ख्याल से कह रहा हूं कि मेरी बात समझने के लिए आपको बहुत सहयोगी हो जाएगा वो दोनों आप देख लेंगे तो बात करनी बहुत आसान हो जाएगी उनके ख्याल में रह जाएगी मैं भिजवा दूंगा नाम पूरा वो थोड़ा देख लेंगे पूरा तो हुआ क्या है असल में कि सेक्स के बाबत हमारा जानना बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो भी नहीं। हाँ तो नहीं जानने की वजह से 25 प्रॉब्लम खड़े होते हैं हमारे ख्याल में ही नहीं अब जैसे हमारे ख्याल में सभी के ख्याल में हिन्दुस्तान में आमतौर से ये बात है कि सेक्सुअल एक्ट जो है वो डिवास्टेटिंग है अब ये फिजियोलॉजिकली बिल्कुल गलत है एकदम गलत है बल्कि सेक्सुअल इनेक्टिविटी डिवास्टेटिंग है एक्टिविटी तो डिवास्टेटिंग नहीं और यह भी मजे की बात है कि कोई सोचता हो कि हम सेक्सुअल एक्सट्रीम तो कर सकते हैं तो गलती में बॉडी के बिल्कुल ही चेक है आप एक्सट्रीम तो ही नहीं सकते बॉडी भी चेक है उससे यानी वो वो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप कभी अतिरिक्त शक्ति निकाल ही नहीं सकते शरीर के बाहर मिसयूज भी नहीं कर सकते अगर आप पूरी की पूरी समझदारी का उपयोग करें समझदारी का, का उस करने को नहीं कह रहा हूं ना जितना सेक्ट के से बारे में जाना गया है वो यह है कि मिसयूज भी नहीं कर सकते आप मिस यूज भी इम्पॉसिबल है नहीं ना, ना बहुत चीजों का मिसयूज कर सकते सेक्ट का क्यों मिसयूज नहीं कर सकते कि टेक्स की जो सारी व्यवस्था है वो तो चूंकि बहुत गहरे में बायोलॉजी की है और उसके एंडस बहुत और हैं आपके सुखम सुख उसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है वो तो पूरी की पूरी संतति और जनन की प्रक्रिया जारी रखने का बहुत गहरा व्यवस्था है वहां आपको नहीं छोड़ा गया है मामला वो तो आपके जो हारमोन्स हैं उनके भीतर जिसको हम कहें कि उनके भीतर प्रोग्राम है पूरा का पूरा कि आपसे क्या एक्ट लेना और कितना लेना है और कितना जरूरी है और कितना आपसे लिया जाता है वो सब आपका जिसको वो जो इनर मैकेजम है हार्मोन का जो आपको पिता से मिला है आपके मां से मिला है उसमें सारा प्रोग्राम है पूरा का पूरा वो प्रोग्राम पूरा का पूरा कार्य करेगा आप कुछ कर नहीं रहे हैं ज्यादा सिर्फ आपको भ्रम पैदा होता है कि मैं कर रहा हूं वो तो पूरा प्रोग्राम आपके भीतर अनफोल्ड हो रहा है और उसमें सारा इंजाम दफा हुआ है जिसे आप ज्यादा खाना खा सकते हैं ज्यादा खाना आप खा सकते हैं मिसयूज हो सकता है आप ज्यादा शराब पी सकते हैं आप चाहें तो तीस दिन तक बिल्कुल खाना ना खाएं ये भी आप कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ऊपर की घटनाएं हैं बायोलॉजी का मामला और गहरा है और गहरा है साइकोलॉजिकली कर सकता होगा और मैं ये जो मामला है न ये सिर्फ टैक्स परफेक्शन टैक्स कप्रेशन की वजह से डायवर्सन शुरू होते ज्यादा की वजह से नहीं क्योंकि हमने जो सोसाइटी बनाई है वो सेक्स सप्रेसिव है तो हर आदमी के सेक्स की जितनी जरूरत है वो जो इनर प्रोग्राम है आपका बॉडी का तो उसको पूरा नहीं होने देते हैं तो वो सारा का सारा सप्रेस बहुत से हिस्सों शुरू होता है वो मेंटल बन जाता है वो मेंटल जो बन रहा है वो कारण ये नहीं कि आप ज्यादा सेक्सुअल है कारण यह है कि जितना सेक्सुअल होने आप की आपकी नीड है उतना तो सोसाइटी आपको मौका नहीं दे रही और सोसायटी सब तरफ से आपको बांधे हुए हैं उस बंधन की वजह से सेक्स निकल नहीं पा रहा बायोलॉजिकली तो वो मेंटल भी हुआ जा रहा है वो और स्थलों से तो भी प्रवेश कर रहा है वो आपके कपड़ों में भी निकल रहा है आपके उठने बैठने के ढंग में भी जाहिर हो रहा है आपके खाने पीने में भी सब तरफ आपके मकान की बनावट में आपके आर्किटेक्चर में वो सब जगह घुस रहा है आपकी पेंटिंग में फोटोग्राफी में सिनेमा में वो सब जगह घुस रहा है उसका कुल खहरा निकलाएगी जहां से उसको तो निकलना चाहिए था जो उसका सहज मार्ग था वो सब तरफ से रोक हुआ है उसकी रूकावट की वजह से वो और रस्ते खोज रहा निकलने ये अगर किसी भी दिन हमने सेक्स फ्री सोसाइटी बना लें तो सेक्स एक ऐसा साधारण एक्ट हो जाएगा जिसे आप खाना खा लेते हैं पानी पी लेते हैं कलाएं खत्म हो जाएगी आ, और दूसरे ढंग की कलाएं पैदा हो सकेंगी ये कलाएं तो खत्म तो हो जाएंगी ये तो खत्म हो जाएंगी बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी क्योंकि ये कलाएं तो सेक्स रिप्रेशन से पैदा होंगी पूरी की पूरी लेकिन और कलाएं पैदा हो जाएंगी क्योंकि आदमी को कला पैदा करने की एक एनरनी ये समझ ले एक आदमी भूखा है भूखे आदमी से कहो पेंट करो तो भूखा आदमी रोटी की पेंटिंग बना देगा ये भी लड़ी हो सकती है टेस्ट को दबाग कला एक भूखे आदमी कहो पेंट करो उसको भूखा रखो दे दो तो वो जो पेंटिंग करेगा उसमें उसकी भूख उतर आएगी अब एक आदमी ये कहेगा अगर इसको हमने खाना दे दिया तो फिर पेंटिंग बंद हो जाएगी मैं कहूंगा कि पेंटिंग बंद नहीं होगी सिर्फ तो रोटी की पेंटिंग बंद जाएगी पेंटिंग कि बंद होने का को कोई कारण नहीं आता प्रिंटिंग नए तल्प खोजेगी नए मार्क्स खोजेगी सारी सेक्टिटिव एनर्जी दे अगर एप में गई तो क्या दूसरी एनर्जी बचेगी जो कलाकार सब दिन करेगी सच बात अच्छा यह है सच बात अच्छा यह है कि जितना सेक्सुअल एप सरल सहज और आनंदपूर्ण होगा बिनर प्रश्न का होगा उतना तो मुक्त मना और ज्यादा एनर्जीफुल अनुभव करोगे उतने मुक्त मनाओ ज्यादा एनर्जी सेक्स एनर्जी नष्ट नहीं कर रहा है तुम्हारी सेक्स एनर्जी नष्ट नहीं कर रहा है तुम्हारी so, ये <स्टिया> पराँग पराँग पराँग हैं। so, अच्च्च्च तो ये ब्रह्म के लिए जो अच्छा परंपरा क्या शक्ति का संचय हो इसकी वजह से हम अवैज्ञानिक था तो संत पुरुष जो सेक्शन नॉर्मल एक्ट में अपनी एनर्जी करेगा वही अच्छा संत बन आज के जो संत है उससे अच्छा तो वही होगा कि नॉर्मल सेक्श लाइफ लीड अगर हम कभी भी सेक्स के बाबत वैज्ञानिक बुद्धि को उपलब्ध हुए तो दुनिया में पुराने संतों से बहुत अच्छे संत पैदा हो चुके हैं जैसे कला में फर्क पड़ेगा हर चीजों में फर्क पड़ेगा बहुत फर्क पड़ेगा असल में हमारा पुराना जो संत उन से में से नब्बे और बल्कि निन्यानबे संत तो ऐसे हैं जो साइकोपैथ है जिनको अगर हम जांच पड़ताल करेंगे तो हम उनको किसी ना किसी तरह का मनोरोगण फैंगे उनको स्वस्थ हम पान ही सकते क्योंकि उनकी सारी जो व्यवस्था है साधना की वो जरा भी वैज्ञानिक नहीं सब अवैज्ञानिक है और उसको दबाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ रहा है वो हमारे ख्याल में उनको नहीं दिखाई पड़ता अब एक व्यक्ति को टैक्स को रिप्रेस करने के लिए उपवास करने पड़ रहे हैं क्योंकि बॉडी में एनर्जी गई कि वो सेक्स फॉर्मेशन शुरू होता है इधर टैक्स फॉर्मेशन उसको करना नहीं वो वो एनर्जी तो उसको इतने कमजोर तल पर जीना चाहिए इतने कमजोर तल पर कि बॉडी की पूरी नीड्स पूरी ना हो पाएं ताकि सेक्स एनर्जी पैदा ना हो तो उसको बेचारों को बिल्कुल दुग्ण हालत में जीना पड़ रहा है बिल्कुल उस तल पर कि बस वो उठने बैठने बात करने लायक शक्ति खत्म हो जाए इतना खाना ले ले वो। इससे ज्यादा शक्ति बची तो उसका सेक्स कन्वर्सन होने वाला है तो वो इस तल पर जिएगा बिल्कुल हम कहेंगे तो पच्चरिया कर रहा है और उसकी तकलीफ क्या है ये स्थल पर तो वो जीलेगा सेक्स एनर्जी तो पैदा नहीं होगी लेकिन सेक्सुअल माइंड कहां चला जाएगा सेक्स एनर्जी फिजियोलॉजिकल है वो उसकी जो प्लानिंग और व्यवस्था है वो सारे माइंड से जरूरी है माइंड सेक्सफुल बना रहेगा इस कमजोर फीवरेस माइंड में सेक्स इमेजेस बनना शुरू होंगे एनर्जी तो होती नहीं एनर्जी पैदा नहीं करता है अब सिर्फ फीवरेस इमेजेस आने शुरू होंगे जो तुम पढ़ते हो संतों महात्माओं की कथाएं कि वो तपस्वरिया कर रहे हैं अफ्सराएं उन्हें सता रही वो अफसराएं कहीं से आती नहीं वो इनकी इमेज और फीवरिस माइंड को इमेज इतनी सच्ची मालूम पड़ती है कि उसको लगता है कि औरत मंगे हो के औरत आ गई है कोई औरत आई वाई नहीं है किसी अफसरा कोई मतलब नहीं है किसी समझ और कोई प्रयोजन नहीं ना कोई अफसरा आएगा, मगर उसका फीवरिस माइंड है शरीर की शक्ति कम है कमजोर है बिल्कुल जिससे बुखार में एक आदमी कई दिन धूखा पड़ा रहा है उसको तो चीजें दुखल पड़ने लगती है एक तरह से सारे हमले शैतान के और परियों के और वो, वो सब उसके माइंड का चार्ज है और इस कमजोर आदमी के पास अब इतनी ही ताकत है कि सिर्फ इमेज देख सकता है और तो कुछ भी नहीं कर सकता तो तब दूसरा तौर क्या है जिससे बता बताया गया है कि जिसमें ज्यादा सेक्शुअल एनर्जी होती है वो कुछ न कुछ कर सकते हैं मतलब बहुत से लोग हैं उसमें तो वैरायटी होगी किसमें कम एनर्जी होगी किसने ज्यादा होगी किसमें उससे भी ज्यादा होती पर मैन और भी ज्यादा होगी और वो जो एनर्जी सप्रेस की जाती है उसी वजह से सुपरमैन हो सकते हैं ऐसी जो परंपरा विचार ये अब तक की धारणा नहीं है मैं नहीं मानता हूं मैं मानता हूं सप्रेशन से नहीं कोई सुपरमैन होता है लेकिन सुपरमैन होने के डायमेंशन से अगर वो खुल जाए तो जो एनर्जी सेक्ट की तरफ प्रवाहित होती है वो नई डायमेंशन में प्रभावित नहीं तो मेरा भी सवाल था कि अगर सेक्स एनर्जी के साथ दिक्कत नहीं है सेक्स एनर्जी के रिसेट के साथ दिक्कत है अगर नॉर्मली उसका होगा तो छोटी एनर्जी कम सेक्टिव एनर्जी वो भी अच्छा रंग बन सकता है और ज्यादा सेक्टिव एनर्जी वो बन सकता है उसको और सेक्ट एनर्जी की वजह से क्यों ना फर्क पड़ेगा बर्फ पड़ेगा अभी तो बर्फ पड़ने का कारण जो है वो ये है कि सामान्यता दस आदमी है असल में इसमें जो जितना ज्यादा स्वस्थ है बॉडी से उसके पास उतनी ही सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा होगी साधारणता इसमें जो जितना स्वस्थ है वर्ष परम्परा अगर वार्ता में मुक्ति इलेक्ट्रिसिटी में वो अगर ये, ये सामान्य रूप से स्वस्थ है सारे लोग तो, तो, है। हाँ तो जो जितना ज्यादा स्वस्थ है वो उतना ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी से भरा हुआ आदमी होगा क्योंकि सेक्चुअल एनर्जी और कुछ नहीं है तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य छड़ा हुआ एक हिस्सा है फिजिकल से तुम्हारा पूरे दौर हो रहा है दुट एनर्जी का आम आदमी के पास जो एनर्जी है प्रकृति उसका काम संतियों को उपयोग में करने में ला रही है स्वस्थ आदमी के पास वो ज्यादा है सामान्यतया ये जो ज्यादा होना है ये सब स्वस्थ होने का सबूत है स्वस्थ होने का सबूत है और भी किसी दिशा में कोई आदमी जाए तो भी कमजोर आदमी की बजाय स्वस्थ आदमी ही जा सकेगा और किसी दिशा में भी क्योंकि ताकत सब जगह लगानी पड़ेगी तो ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी का आदमी सिर्फ प्रतीक है इस बात का कि वो ज्यादा स्वस्थ है और अभी उसकी जिस तरह सेक्सुअल एनर्जी में उसका स्वास्थ्य लग रहा है अगर कल उसका स्वास्थ्य किसी और आयाम पर किसी और डायमोनशोन में लग जाए तो हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है वो सेक्सुअल नहीं सेक्सुअलिटी एनर्जी के सोर्स का एक द्वार है। ओरिजिनल सोर्स सिर्फ एनर्जी हमारे भीतर सिर्फ एनर्जी उसका एक दरवाजा सेक्स जिससे वो बहती अगर हमने और कोई दरवाजे नहीं खोले तो वो सेक्स के द्वार से ही बहती रहेगी और ना बहे तो बहुत खतरनाक क्योंकि एनर्जी इकट्ठी हो जाए तो उस हो जाएगी तब तो वो द्वार दरवाजे खटखटाएगी और दीवाना तोड़ेगी और बेची नहीं करेगी तो अगर कोई और दरवाजा नहीं खुला है तो मैं कहता हूं सेक्स का जो नेचुरल द्वार है जो प्रकृति ने खुला हुआ है आपको खुला हुआ मिला है वो गिवन इन डोर है वो आपने नहीं खोला है वो तो प्रकृति से मिला हुआ दरवाजा है और दरवाजे भी इस एनर्जी के रिजर्वायर के आसपास है इन दरवाजों को जो खोले एनर्जी तो, तो वही लेकिन अगर और दरवाजों से बहनी शुरू हो जाए तो सेक्स के दरवाजे पर की संभावना कम होती चली जाती है लेकिन अगर दरवाजे ऐसे हों दरवाजे अगर ऐसे हो कि फिर भी सेक्स के आनंद की जरूरत शेष रह जाए जैसे एक आदमी पेंटिंग कर रहा है और एक दरवाजा खोला है जो हमको नहीं लगता कि दरवाजा है एक आदमी पेंट करते वक्त उतनी ही तल्लीनता को उपलब्ध हो सकता है जितना, जितना सेक्सुअल एक्ट में कोई हो सकता है हमको नहीं लगता जिनको पेंटिंग का कोई मतलब नहीं है एक आदमी सितार बजाते वक्त घंटे भर में उसी तल्लीनता में पहुंच सकता है जितना सेक्सुअल एक्ट में कोई पहुंच हमको नहीं लगता हमको जितना सितार वो आदमी और अगर वो सिर्फ टेक्नीशियन है तो वो नहीं पहुंचेगा अगर वो सिर्फ सिर्फ सीख लिया है सितार बजाने का तो वो नहीं पहुंचेगा लेकिन अगर उसका भाव है और सितार के साथ वो लीन हो गया है पूरा का पूरा तो इस घंटे भर में उसकी जो एनर्जी का अफशोषण होगा वो जो एनर्जी बहेगी ये एनर्जी सेक्स के तरफ जाने से क्षमता को कम करेगी और अगर वो कोई ऐसी दिशा में लगा हुआ है कि जिससे सेक्स का कोई विरोध नहीं है या सेक्स में जो एनर्जी जो आनंद देती है वो उसको उस मार्ग से आनंद नहीं मिल रहा है तो वो लॉक लॉक से सेक्स पर आ जाएगा इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान जैसा जो मार्ग है वो ठीक डायमेट्रिकली सेक्स के उल्टा खड़ा हुआ है ध्यान का जो द्वार है वो तो ठीक उल्टा द्वार है और सेक्स से ज्यादा आनंद देने वाला द्वार है वो अगर एक दफा खुल जाए तो तुम्हारी सारी एनर्जी वहां से गर्मी शुरू हो जाती है और सेक्स का द्वार सहज ही अनयूटिलाइज पड़ा रह जाता है तुम उसके विरोध में खड़े नहीं हो जाते तुम उसको बंद भी नहीं करते हो तुम चिल्ला को उसका इंकार भी नहीं करते तुम सप्रेस भी नहीं करते एनर्जी है हमारे पास वो तो सेक्सुअल भी नहीं है वो मेंटल भी नहीं है वो बॉडीली भी नहीं एनर्जी एस सच और वो सब तरफ से बहती बॉडीली भी वही है मेंटल भी वही बनती है सेक्सुअल भी वही बनती है आमतौर से हमारे पास सेक्स का द्वार माइंड का द्वार बॉडी का द्वार है ये द्वार सामान्य है इनमें सेक्स का द्वार सर्वाधिक सुखद है और सुखद होने का कारण है नहीं तो सेक्सुअल एक्ट असंभव हो जाए यानी अगर समझ लें कि किसी भी दिन हम ऐसा आदमी पैदा कर सकें कि सेक्सुअल एक्ट से सुख निकल जाए सिर्फ एक्ट रह जाए तो इस जमीन पर एक आदमी एक औरत को सेक्सुअल एक्ट के राजी नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्ट एस सच है एक्ट कुछ भी नहीं है मामला उसके साथ जो सुख का अंतर्भाव जुड़ा है वो उसी की वजह से वो एक्सपर्ट चल पाता है और इसलिए जैसे एक्ट खत्म हुआ आदमी कुछ परेशान हो चिंत का लौटता हुआ मालूम पड़ता है क्योंकि सुख तो खो जाता है पीछे एक्ट ही रह जाता है और एक्स में कोई तो मतलब नहीं हुआ और एक्ट ऐसा बेहूदर है कि अर्थकूर्ण मालूम पड़ता है हाँ तो एक नेचुरल हिप्नोसिस है पीछे नेचुरल हिप्नोसिस है जो बहुत जोर से डाली गई कुछ उसी हिप्नोसिस की वजह से वो द्वाप और अमेरिकी बहती है है गंदगी रहता में गंदगी कुछ मतलब नहीं मालूम पड़ता अगर अगर उसमें सुख न रह जाए तो कुछ भी मतलब नहीं मालूम पड़ता और गहरी हेप्रोसिस में रह जाए तो कुछ मत मतलब नहीं मालूम पड़ता अगर आपको इससे बड़े सुख के द्वार मिलने शुरू हो जाए तो ये हेप्रोसिस सूचनी शुरू हो जाएगी दूसरी बात है कि हमारे टैक्स एनर्जी शब्द का प्रयोग ही कुछ गलत हो जाता है चेब स्टोर है जी उसको टैक्स एनर्जी के साथ कोई नहीं है। टैक्स एनर्जी तो उसका ही भाग हुआ अगर आज की एनर्जी मतलब कोई नहीं एनर्जी कोई जब तो टैक्स एनर्जी कहते हैं सारी परंपरा यहाँ की और व्यक्ति दोनों वो लोग कि टैक्स एनर्जी कुछ अलग चीज है और इसकी वजह से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं उसका अपनी को गलत ही सारना है मेरी दृष्टि में गलत सारी बातें उनकी एनर्जी टोटल है हाँ। तो टैक्स एनर्जी नहीं तो ये कहा जाए टैक्स एनर्जी ऐसी चीज है जिसको प्रिजर्व का जो एक द्वार है एक द्वार है और जिनने प्रिजर्व करने की बात कही वो भी उसी भूल में है वो भी मानते हैं कि दूसरा कोई वार नहीं तो कोई एनर्जी प्रिजर्व करनी है। तो एनर्जी प्रिजर्व करनी चाहिए लेकिन अकेली एनर्जी प्रिजर्व करना भी मीनिंग लेस है वो तो नहीं सकती हाँ यानी असल में एनर्जी प्रिजर्व करके भी क्या करोगे एनर्जी क्रिएटिव करनी चाहिए एनर्जी क्रिएटिव होती चली जाए जैसी बात होगी कोई भूख है तब तक खाओ जो ज्यादा था तो सिर्फ तकलीफ होगी और ठीक भी तो मतलब कि रोकने की बात नहीं, नहीं मतलब ये सारी एनर्जी कोई एनर्जी रोकने की बात नहीं है इतना ही ध्यान रखने की बात है कि एनर्जी कैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ मार्ग सुंदर से सुन्दर मार्ग अधिकतम बिलिस्टफूल अधिकतम आनंदकूल मार्ग खोजते चली जाए और एक क्षण हमारी एनर्जी ऐसा मार्ग खोज ले जो हिप्नोटिक नहीं है यानी जिसमें सुख सिर्फ कल्पना नहीं है जिसमें सुख एक सत्य है हमारी एनर्जी एक ऐसा मार्ग खोज रही है और ऐसा मार्ग खोजने में सफल हो जाए जहां की आनंद वास्तविक है सिर्फ काल्पनिक नहीं और किसी हिप्नोसिस की वजह से मालूम नहीं पड़ रहा है तो हमारी सारी खोज वहीं चल रही है उस खोज में बहुत द्वार हमारे बंद हैं यानी मनुष्य का व्यक्तित्व बहुत से पोटेंशियल डोर्स लिए हुए जो खुले हुए नहीं लेकिन ये तो बात नहीं हो रही है कि जैसे कि सेक्स एक्ट के बारे में नेचुरल इथमोसिस हो गया है एन, एनर्जी के बारे में सोशल इथमोसिस हो गया है कि सारी एनर्जी तो तो गलत हुई गलत हुई ब्रह्मचरी ब्रह्मचर्य शब्द भी इतना निकम्मा हो जाएगा उनके पे काम नहीं होगा निकम्मा शब्द नहीं हो जाएगा निकम्ली ब्रह्मचरी की पुरानी धारणा होगी इम्पोर्टेंस मतलब की सेक्स एनर्जी के साथ कुछ उसके शब्द कोई भी सिंबल नहीं सारी एनर्जी के साथ भी सिंबल नहीं है कोई भी एनर्जी की बात करेंगे करें, करें। करने ही नहीं चाहिए हाँ। लेकिन हमारी जो, जो धारणाएं बंधी हुई है उनसे लड़ते वक्त सारी बात करनी जरूरी हो जाती है ब्रह्मचर्य की धारणा और अर्थ ले लेगी मेरे मन में ब्रह्मचर्य की धारणा का इतना ही अर्थ है वैसे ब्रह्मचर्य शब्द का भी वही मतलब है उसका मतलब यह है कि ब्रह्म जैसी चर्या ईश्वर जैसा आचरण अगर कहीं कोई ब्रह्म है तो वो जैसा आचरण करता हो ऐसा आचरण शब्द का अर्थ है उसका वीर इत्यादि से कोई संबंध ही नहीं शब्द का भी और मौलिक धारणा का भी कोई संबंध नहीं लेकिन होता क्या है बड़ी से तो बड़ी धारणा लोक मानस में अत्यंत छोटे अर्थ लेकर प्रकट होती है होते हैं वही सारी बात बने दें कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं हमारी एनर्जी का एक डायवर्सन वो है और प्रकृति के लिए बिल्कुल जरूरी है इसलिए प्रकृति उसको फोर्सफुली उपयोग करती है यानी अगर आप प्रकृति के खिलाफ लड़ोगे तो आपको तोड़ डालें वो आपको तोड़ डालेगी हिला देगी वो तो आप जबरदस्ती काम ले ही देगी और प्रकृति की जरूरत है कि वो आपको खत्म नहीं करना चाहती आप मर जाओ कोई फिकर नहीं है लेकिन जो जीवन धारा है वो बनी रहे वो जीवनधारा सूख ना जाए इसलिए गहरी हिप्नोसिस उसके साथ जुड़ी हुई एक ही स्थिति में व्यक्ति मुक्त होता है इस बात से और प्रकृति उसको मुक्त कर देती एकदम कि तो जीवनधारा किसी और बड़े तल पर संक्रमित हो जाए शरीर के तल तो उस व्यक्ति के भीतर जो सेक्स की कशित है ग्रेविटेशन है वो तो एकदम विलीन हो जाता एकदम विलीन विनील होता उसको मैं ब्रह्मचरी कहता हूं मैं ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं मानता हूं कि किसी ने सेक्स को रोक लिया है तो ब्रह्मचारी हो गया वो सिर्फ रोका हुआ सेक्सुअल है सिर्फ रुका हुआ सेक्सुअल। है यानी वो काम शक्ति अवरूद्व और काम शक्ति बही हुई ऐसे दो रूप है और अवरुद्ध काम शक्ति ज्यादा खतरनाक है बजाय बहे हुए बहा हुआ कम से कम प्राकृतिक है अवरुद्ध बिल्कुल अप्राकृतिक है एक तीसरी दशा है अवरुद्ध नहीं है नया द्वार बहने का मेला है तो जिस दिन ब्रह्म की तरफ सारी शक्ति बहने लगे जिस दिन ब्रह्म की तरफ सारी शक्ति बहने लगे उस दिन में से पहुंचूंगा जिस दिन वो ब्रह्म की तरफ सारी शक्ति प्रवाहित हो जाए उस दिन फिर कहीं वो प्रवाहित नहीं होती कारण नहीं रह जाता लेकिन इसमें कोई सप्र नहीं है न ख्याल है न विचार है ये तो सूर्य मतलब एनर्जी इफेक्टिव है ऐसा कुछ ख्याल सारी किताब है ना आयुर्वेद का ख्याल वही वेद सभी का ख्याल रहा है वो हालात आपकी उठती हुई एनर्जम ही उल्टी है एनर्जी ही है हमारे साथ तो सारे सवाल ही सूट जाएंगे अच्छी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए तो ये सारी बातें ठीक बात करते हैं ज पूरी बात करनी पड़े ना असल में एक दफा तो ऐसा करें अगले दफे तो ब्रह्मचुरी को पूरी सीरियस बता पूरी सीरीज थोड़ी आठ लेक्चर और चार क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए और बात तो है कि ये सारी प्रसन्नता की बिल्कुल ही अलग बातों के सबसे फिर भी आता है अभी क्या होता है कि जो टैक्स की बात होती है एक तो लगता है उसमें ज्यादा कैपेसिटी उस सेक्टरों में मतलब की अपनी सेक्टर के बारे में अपने अपने है और आपकी बात तो ये है कि की बात समझ नहीं रोशनी की वक्त आपने बात की उसको समझ में नहीं आते रोशनी की बात नहीं की प्रयोग करो एक प्रयोग करके समझने की है बराबर है एक दूसरे